यही कह रहे हैं कि आंख की देखी बात और कागज की लिखी बात समानांतर रेखाएं मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हो ही रह? मैं रहे मैं कहता हूं तू राख्यो मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं और तू और उलझाया चला जा रहा है सिद्धांत सुलझाते नहीं उलझाते क्योंकि एक सिद्धांत दस प्रश्न खड़े करते एक प्रश्न का उत्तर अगर तुमने किताब से चुन लिया तो वो उत्तर हजार नए प्रश्न खड़े कर देता है जीवन में समाधान है किताबों में प्रश्न है उत्तर हैं उत्तरों से पैदा हुए नए प्रश्न हैं इसलिए हर किताब और किताबों को जन्म देती है जैसे आदमी बच्चों को जन्म देते ऐसे किताबें किताबों को जन्म देती क्योंकि एक किताब प्रश्न उठा देती अब दूसरी किताब उत्तर देती उत्तर से और प्रश्न उठते हैं तीसरे किताब की जरूरत हो जाती तो सातत्य बना रहता है हजारों टीकाएं हैं गीता पर क्योंकि गीता कोई प्रश्नों का हल नहीं कर सकती और जो भी हल देती है उन पर नए प्रश्न खड़े हो जाते उनका उत्तर देना पड़ता है फिर हर टीका पर टीकाएँ और टीकाओं पर टीकाओं पर भी टीकाएं और सिलसिला जारी उसमें कोई अंत नहीं हो सकता वो जारी रहेगा शब्द किसी प्रश्न का हल करते ही नहीं हल तो दूर है शब्द प्रश्न को छू भी नहीं पाते क्योंकि प्रश्न तो उठता है जीवन से और उत्तर आता है किताब से समानांतर जीवन में दुख तुमने दुख को जाना है तुमने दुख के आंसू बहाए दुख में तुम्हारा हृदय जार जार रोया है दुख में तुम्हारे रोए रोए ने तड़फन अनुभव किए ये दुख तो आया जीवन से अब तुम जाते हो किताब में उत्तर लेने कि दुख क्यों है किताब कहती है पिछले जन्मों के कर्म के कारण लेकिन सवाल ये है कि पिछले जन्मों में दुख क्यों था वो और पिछले जन्मों के कर्म के कारण लेकिन तब सवाल उठता है कि पहला जब जन्म हुआ होगा तब कहां से दुख आया तब किताब कहती सब भगवान की लीला है पहले ही कह देते इतनी देर क्यों लगाई भगवान की लीला से कुछ हल होता है फिर तुम वहीं के वहीं आ गए जीवन का दुख भीतर भगवान की लीला से क्या हल होता और भगवान क्या कोई दुष्ट परपीड़क कोई महा हिटलर की भांति है कि लोगों को सता रहा है इसमें लीला ले रहा है लोग कष्ट पा रहे हैं तो भगवान क्या उन बच्चों की तरह जो मेंढकों को सताते अगर उनसे पूछो तो वो कहते हैं खेल रहे हैं आदमियों को भगवान सता रहा है दुखी कर रहा है ये उसकी लीला है तो भगवान के दिमाग को इलाज की जरूरत है वो सेडिस्ट मालूम होता है दुखवादी मालूम होता है दुष्ट मालूम होता है मस्तिष्क उसका ठीक नहीं लेकिन ये किताब से आने वाले उत्तर सब ऐसे ही होंगे थोड़ी बहुत देर किताब में तुम उलझ जाओ बस इतना ही है जैसे ही लौट के पाओगे दुख तो अपनी जगह खड़ा है किताब हल नहीं कर पाती और इसे जान लेने से भी कि पिछले जन्मों के कारण दुख है, दुख मिटेगा नहीं इसे भी जान लेने से कि परमात्मा की लीला है दुख मिटेगा नहीं दुख तो रहेगा दुख मिटेगा ध्यान से विचार से नहीं और ध्यान की यात्रा बड़ी अलग है वो कागज में लिखी हुई यात्रा नहीं है, वो आँखों से देखने की यात्रा है ध्यान का अर्थ है दृष्टि का आविर्भाव ध्यान का अर्थ है तुम्हारा जाग जाना वहाँ मिटेगा दुख और वहाँ सब समाधान हो जाएगा और असली सवाल ये नहीं कि दुख कहाँ से आया असली सवाल ये है कि दुख कैसे मिटे जब तुम किसी बीमारी से ग्रस्त होते हो तो तुम चिकित्सक से ये नहीं पूछते कि बीमारी कहाँ से आई क्यों आई ये जिस वक्टीरिया की वजह से बीमारी पैदा हुई वो कहाँ से आया क्यों आया भगवान ने वक्टरिया बनाए क्यों टीबी और कैंसर के इनके बिना बनाया न चल सकता था सिर्फ फूल और तितलियों से काम नहीं चल सकता था नहीं तब तुम इसकी चिंता नहीं करते तुम चिकित्सक से कहते हो इस फिक्र में पढ़ो ही मत तुम मेरा इलाज करो दुख कैसे जाए तुम ये पूछते हो किताब के साथ बंधा हुआ आदमी हमेशा पूछता है दुख कहाँ से आया और सदगुरु बताता है कि दुख कैसे जाए बुद्ध ने कहा है तुम मुझसे पूछो मत कि परमात्मा है या नहीं तुम मुझसे इतना ही पूछो कि दुख कैसे जाए जब दुख चला जाएगा तब तुम जान लोगे कि परमात्मा है या नहीं उस दुख निरोध की अवस्था में तुम्हारी आंखें साफ होंगी आंसू सूख गए होंगे जीवन की पीड़ा तिरोहित हो गई होगी स्वास्थ्य की मगनता उठेगी भीतर एक ललक की भांति तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाएगा उस उत्सव में तुम जान पाओगे परमात्मा की लीला क्या है दुख में कहीं कोई जान सकता है लीला को उत्सव में आनंद की अवस्था में जब तुम नाच उठोगे तभी तो बुद्ध कहते हैं मत पूछो ईश्वर मत पूछो किसने दुनिया बनाई व्यर्थ की बातें दार्शनिकों को करने दो ये व्यर्थ की बकवास मैं कहता सुरजावन हारी कबीर कहते हैं मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दुख कैसे जाए अंधेरा कैसे मिटे अंधापन कैसे मिटे तू राख्यो रे और तू ऐसे सवाल उठाता है कि चीजें और उलझ जाती है इस बात को बहुत ठीक से समझ लेना क्योंकि यही तुम्हारे मेरे बीच भी घट रहा है मेरी सारी चेष्टा है कि तुम कैसे सुलझ जाओ लेकिन तुम सब तरह के प्रतिरोध खड़े करते हो तुम सब तरह की बाधाएं डालते हो निश्चित ही तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो अन्यथा तुम क्यों करते है? तुम सब तरह की बाधाएं डालते हो एक मित्र कुछ दिन पहले आए उन्होंने कहा यह ध्यान जो आप करवा रहे हैं मैंने करके देखा शांति मिलती है बड़ा अच्छा लगता है लेकिन जैन धर्म में इसका कहीं उल्लेख नहीं तुम्हें तो शांति मिलती है तो जैन धर्म में कहीं उल्लेख नहीं उस उल्लेख को चाटोगे उस उल्लेख का करना क्या है ने उन्होंने कहा कि मैं तो जैन धर्म का अनुयायी हूं तो थोड़ा शक होता है क्योंकि अगर ये ध्यान ठीक होता तो महावीर स्वामी ने कहीं ना कहीं उल्लेख तो किया होता सब शास्त्र देख डाले मगर इसका कहीं उल्लेख नहीं इसलिए ध्यान करना बंद कर दिया है शांति पर भरोसा नहीं अपनी ही शांति पर भरोसा नहीं अपने अनुभव पर भरोसा नहीं, नहीं। आदमी कितनी गहन मूलता में रहता है वो महावीर ने क्यों नहीं कहा वो उलझा रहा है मामले को और चूंकि महावीर ने नहीं कहा इसलिए जरूर कहीं कोई ना कोई गड़बड़ होगी अब महावीर ने कुछ ठेका लिया है सब कुछ कह जाने का ये सज्जन उनको भी मिल जाए तो वो भी अपना सिर पीट ले महावीर ने जो भी कहा है उसकी सीमा है कहने की सीमा है अन कहा बहुत रह गया है जो कभी ना चुकेगा सदगुरु आते रहेंगे कहते रहेंगे और अन कहा सदा बाकी रहेगा ये सागर बड़ा है इसमें महावीर भर लाए थोड़ा सा पानी अपने पात्र में उससे कोई सागर थोड़ी चुग जाता है तुम प्यासे मर रहे हो लेकिन तुम कहते हो ये जो जल आप बता रहे हैं ये महावीर की गगरी में नहीं है तुम्हें प्यास की फिक्र है नहीं लेकिन लोग बड़े बड़ी हैरानी की घटना है यह कि तुम अपनी अशांति को टूटने नहीं देते अपने दुख को टूटने नहीं देते तुम अपनी भटकन को मिटने नहीं देते तुम उलझाए चले जाते हो अजीब अजीब प्रश्न लेके लोग उलझाते और अगर उनकी तरफ तुम देखो तो वो बड़े गंभीर मालूम पड़ते हैं, उनको होश भी नहीं कि वो क्या कह रहे क्यों कह रहे हैं किस लिए ये बातें उठा रहे हैं आदमी बिल्कुल बेहोश है मैं कहता सुरझावन हारी तू राख्य अरझाई रे मैं कहता तू जागत रही हो तू रहता है सोई रे कबीर कहते हैं कि सारी शिक्षाओं की शिक्षा तो एक ही है कि तुम जागते रहो मगर तुम सो सो जाते हो तुम हजार बहाने खोज लेते हो सोने के जीसस आखिरी रात जिस दिन उन्हें फांसी लगने वाली उसकी एक रात पहले अपने शिष्यों को इकट्ठा किए एक बगीचे में और उन्होंने कहा कि मैं आखिरी प्रार्थना कर लू तुम जागते रहना ये रात आखिरी है और ये इस पर का बेटा फिर दोबारा तुम्हारे साथ प्रार्थना करने को नहीं होगा जीसस ने प्रार्थना की घड़ी बर्बाद वो वापस आए सारे से, से सो रहे उन्होंने जगाया उन्होंने कहा ये आखिरी रात उन्होंने कहा क्या करें दिन भर के थके मानदे झपकी लग गई अब फिर कोशिश करेंगे जीसस फिर घड़ी बर्बाद प्रार्थना से आंख खोले देखा वो सब फिर घुर रहा रहे क्या हो गया उन्होंने कहा कोशिश तो करते हैं लेकिन नींद आ जाती कोशिश करते ही नहीं वो भी बहाना है। वो भी सिर्फ तरकीब है अगर तुम कोशिश करो तो नींद कैसे आ जाएगी अगर तुम कोशिश करो तो नींद तो आ ही नहीं सकती अगर ठीक से समझो तो जिन लोगों को नींद नहीं आती उनको इसलिए नहीं आती नींद के वो कुछ कोशिश करते नींद को लाने की सौ में निन्यानबे आदमी जिनको रात में नींद नहीं आती उनका कुल कारण इतना होता है कि वो नींद को आने नहीं देते कोशिश के कारण वो कोशिश करते कोई गायत्री मंत्र पढ़ता है कोई कुछ करता है करबट बदलता है सोचता है नींद आ जाए आंख बंद करता है सोचता है आ रही अब नींद आ रही वो नहीं आती नींद को लाने के लिए कोशिश की जरूरत ही नहीं नींद तो आती ही तब जब कोई कोशिश नहीं होती क्योंकि कोशिश जगाती है कोशिश और नींद विरोधी तो सिर्फ कह रहे हैं कोशिश तो हम करते हैं लेकिन वो कोशिश झूठी वो करते नहीं या वो अपने को समझाते हैं कि हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो कोशिश कुनकुनी है ऐसा थोड़ा सा करते कि अब जीसस कहते हैं तो कर लो वस्तुतः उन्हें भरोसा नहीं है कि ये आखिरी रात है उन्हें ये भी भरोसा नहीं है कि कल जीसस विदा हो जाएंगे उन्हें ये भी भरोसा नहीं है कि प्रेयर में कोई कि प्रार्थना में कोई सार है श्रद्धा नहीं है जब जीसस उनसे विदा होते हैं तो उनमें से एक शिष्य कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए सदा ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जीसस ने कहा तू इस तरह की बातें मत कर क्योंकि मुर्गे के बांग देने के पहले तू तीन दफे मुझे इनकार कर चुका होगा आधी रात जा चुकी मुर्गे को बांग देने में ज्यादा देर नहीं लेकिन उस शिष्य ने कहा कि नहीं मेरी भक्ति अटूट है मेरी श्रद्धा अपार मैं कभी आपको इनकार ना करूँगा फिर जीसस पकड़ लिए गए दुश्मन की भीड़ उन्हें ले जाने लगी वो शिष्य भी पीछे पीछे भीड़ में साथ हो लिया कि देखें क्या होता है बाकी शिष्य तो भाग गए वो एक साथ हो लिया मसालों की रोशनी में भीड़ ने अनुभव किया कि कोई एक अजनबी साथ है तो उसको पकड़ लिया और कहा कि तू कौन है क्या तू जीस का साथी है उसने कहा कि नहीं मैं तो उन्हें जानता ही नहीं कौन जीसस जीस ने पीछे मुड़के कहा कि देख अभी मुर्गे ने बांग भी नहीं थी अभी रात बहुत बाकी शिष्य और गुरु के बीच कौन सी घटना घटे ताकि सेतु बन जाए वो घटना है जागरण की गुरु जागा है जैसे हिमालय के उत्तुंग शिखर पर है उसका जागरण तुम सोए हो गहन अंधेरी घाटी में फासला बहुत है गुरु कुछ कहता है तुम कुछ और समझते हो गुरु कुछ और कहता है तुम्हारी नींद में तुम कुछ और अर्थ लेते हो गुरु कुछ और कहता है तुम कुछ और व्याख्या कर लेते हो तुम्हारे सपने तुम्हारी नींद तुम्हारा अंधापन सब उसमें मिल जाते हैं और सब विकृत कर देते तुम जागो जैसे जैसे तुम जागोगे वैसे वैसे तुम गुरु के करीब आने लगे जागरण ही एकमात्र निकट आने का उपाय है। मुझसे शिष्य पूछते कि आपके हम ज्यादा से ज्यादा निकट कैसे आए एक ही उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा जागो और असली सवाल मेरे निकट आना थोड़ी है असली सवाल तो मेरे बहाने परमात्मा के निकट जाना है मेरे पास बैठ जाने से थोड़ी तुम मेरे निकट हो जाओगे मेरे चरणों को पकड़ लेने से थोड़ी तुम मेरे निकट हो जाओगे उससे तो कुछ भी ना होगा वो तो तुम धोखा दे रहे हो अपने आप को तुम जागोगे तो ही मेरे निकट होगे क्योंकि ये निकटता तो भीतर की है बाहर की नहीं तुम मेरे जैसे ही होने लगोगे तो ही मेरे निकट होगे तुम अपने जैसे बने रहे तो दूरी बनी रहेगी दो ही उपाय या तो गुरु सो जाए तो निकटता हो सकती या शिष्य जग जाए तो निकटता हो सकती गुरु सो नहीं सकता क्योंकि जो जाग गया उसके सोने का उपाय नहीं पीछे लौटना होता ही नहीं जो जान लिया उससे वापस लौटना होता ही नहीं गुरु सो नहीं सकता एक ही उपाय है कि तुम जाग जाओ कबीर कहते हैं मैं कहता तू जागत रहियो तू रहता है सो रहे और जागना कोई ऐसी बात नहीं कि मंत्र की तरह तुम रटते रहो तो जाग जाओ जागना कोई मंत्र नहीं है जागना तो जीवन की विधि है तुम 24 घंटे जागे हुए जियोगे तो ही धीरे धीरे करके जागरण का गुण तुम्हें इकट्ठा होगा बूंद बूंद जागरण इकट्ठा होगा तब तुम्हारा तुम्हारी गागर भरेगी एक एक-एक कण इकट्ठा करना पड़ेगा तब तुम्हारे जागरण का संग्रह होगा भोजन करो तो जागे हुए भोजन करते वक्त बस भोजन ही करो मन में दूसरे विचार ना आने दो क्योंकि वो नींद ले आते हैं, सपना ले आते हैं, जागरण खो जाता है राह पर चलो तो जागे हुए एक एक कदम होश में उठे छोटे से छोटा काम भी करो तो जागे हुए जागने को तुम जीवन की विधि बना लो जीवन की शैली बना लो ऐसा नहीं कि घंटे भर सुबह बैठ के जागने का उपाय कर लिया फिर 23 घंटे भूल गए तो जागरण कभी भी पैदा ना हो पाएगा सतत 24 घंटे चोट मारनी पड़ेगी तो ही तुम्हारी नींद टूटेगी हथौड़े की तरह तुम चोट मारते ही रहो कि मैं जागा हुआ ही सब कुछ करूँगा और अगर कभी तुम कोई काम कर रहे हो समझो कि तुम स्नान कर रहे हो और भूल गए स्मृति खो गई ऐसे ही कर लिया यंत्रवत्त ढाल लिया पानी बिना होश के जैसी याद आ जाए फिर से स्नान करो जाग के करो उतनी सजा दो कि ठीक इतना समय गया बिना जागे फिर से जाग के करेंगे ऐसा हुआ कि बुद्ध जब बुद्ध न हुए थे तब एक गांव से गुजर रहे हैं एक साधक साँ है, एक मक्खी बुद्ध के कान पर आके बैठ गई वो साधक से बात कर रहे हैं उन्होंने मक्खी को ऐसे ही मूर्छित बात को बिना तोड़े होश को बिना मक्खी की तरफ ले जाए यंत्रवत उड़ा दिया जैसा कि हम करते रहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है नींद में भी मक्खी बैठ जाए तो तुम तो उड़ा देते हो मच्छर आ जाए तो हाथ हिला देते हो वो ऑटोमेटिक है यंत्रवत है उसमें तुम्हारे होश की कोई ज़रूरत नहीं लेकिन तत्ण बुद्ध को याद आया वो खड़े हो गए अब तो मक्खी न थी कान पर उड़ चुकी थी क्योंकि मक्खी थोड़ी फिक्र करती है कि तुम जाग पे उड़ाते हो कि सोए उड़ाते मक्खी तो उड़ गई थी बुद्ध खड़े हो गए बात रोक दी हाथ को फिर से उठाया और मक्खी को उड़ाया जो थी नहीं वो जो साधक खड़ा था उसने कहा क्या आपका दिमाग कुछ अस्त व्यस्त हो गया ये क्या कर रहे मक्खी तो जा चुकी वो तो आप उड़ा चुके बुध ने कहा मक्खी को नहीं उड़ा रहा अब जाग के उड़ा रहा मक्खी से क्या लेना देना लेकिन भूल हो गई चुप गया उतना कृत्य मूर्छा में हो गया नींद में हो गया और जितने कृत्य तुम नींद में करोगे उतनी ही नींद इकट्ठी होती चली जाती नींद एक गुणधर्म है एक क्वालिटी है और जागना भी एक गुणधर्म है ये चेतना के दो ढंग हैं तो तुम जो भी करो हाथ का इशारा भी करो यह हाथ मैंने उठाया ये हाथ में ऐसे ही उठा सकता हूँ यंत्रवत् और ये हाथ में जाग के भी उठा सकता हूँ तुम दोनों तरह करके देखना जब तुम जाग के उठाओगे तब तुम पाओगे कि हाथ के उठने का गुणधर्म और है। हाथ बड़ी माधुरी से उठेगा एक शालीनता होगी उसमें क्योंकि होश होगा और भीतर हाथ बड़ा विश्राम में रहेगा तनाव नहीं होगा हाथ ऐसे उठेगा जैसे परमात्मा उठा रहा है तुम जैसे सिर्फ उपकरण अगर तुमने मूर्छा में उठाया तो हाँस हिंसा के ढंग से उठेगा उसमें झटका होगा वो शालीन ना होगा उसमें प्रसाद ना होगा माधुरी ना होगा और उसके भीतर एक तनाव होगा जैसे जैसे तुम जागोगे तुम पाओगे तुम्हारा शरीर थकता ही नहीं क्योंकि जाग के सब चीजें इतनी शांत और माधुरी से भर जाती तनाव नहीं रह जाता इसलिए थकान नहीं रह जाती जितने तुम सो सोए जियोगे उतना तनाव रहता है जितना तनाव रहता हो उतने तुम थक जाते हो थकान श्रम के कारण नहीं आ रही तुम्हारी मूर्छा के कारण आ रही इसलिए तो बुद्ध पुरुषों को तुम सदा ताजा पाओगे जैसे अभी अभी स्नान करके आए हो उनके ऊपर तुम सुबह की छाप पाओगे उनके शब्दों में तुम ओस ताजगी पाओगे जैसे सब नया नया है सब अभी अभी है। कुछ भी बासा नहीं है कहीं धूल नहीं जम पाती उनकी आंखों में तुम्हें झलक मिलेगी शांत झील की उनके सारे व्यक्तित्व में तुम्हें दर्पण की तरह गहराई अनंत गहराई और अनंत ताज की एक कुरापन तुम्हें बुद्ध पुरुषों के पास मिलेगा उसे धीरे धीरे तुम भी अनुभव कर सकते हो जैसे जैसे जागो इसको ही तुम अपनी साधना बना लो उठोगे बैठोगे बात करोगे हंसोगे रोओगे मगर जाग के करोगे कभी जाग के हंसना तुम तत्ण फर्क पाओगे फर्क भारी है जब तुम ऐसे ही हंस देते हो मूर्छा में तब तुम्हारा हंसना पागल जैसा होता है हिस्टेरिकल होता है और जब तुम जाग के हंसोगे तब तुम पाओगे हंसने का गुणधर्म बदल गया उसमें पागलपन नहीं है उसमें एक बड़ी मधुरिमा है वो तुम्हारी विक्षिप्तता से नहीं आ रहा है तुम्हारी सजगता से आ रहा है और तुम्हारे हंसने का हिंसा खो जाएगी धीरे धीरे तुम्हारी हंसी मुस्कान में बदलने लगेगी धीरे धीरे तुम्हारी हंसी मुस्कान से भी गहरी हो जाएगी एक ऐसी घड़ी आएगी कि हंसी तुम्हारे कृति का अंग हो जाएगी तुम पागल की तरह हंसोगे नहीं तुम मुस्कुराओगे बिना 24 घंटे हंसी का एक भाव जैसे फूलों की एक गंध तुम्हारे चेहरे को घेरे रहेगी तुम हंसे हुए रहोगे जो जानेगा वही जान पाएगा कि तुम कैसे प्रफुल्लित हो तुम्हारी प्रफुल्लता गहन हो जाएगी मौन हो जाएगी झरने जब उथले होते हैं तो शोरगुल करते हैं जब नदी गहरी हो जाती तो कोई शोरगुल नहीं होता इसलिए तो हमें कुछ पता नहीं कि बुद्ध हंसते हैं कि नहीं कि महावीर हंसे या नहीं कि जीसस हंसे या नहीं पता न होने का कारण ये नहीं कि वो नहीं हंसे पता न होने का कारण इतना ही है कि उनकी हसी इतनी गहरी है कि तुम उसे देख ना पाओगे वो अदृश्य में लीन हो गई वो 24 घंटे प्रफुल्लित है तुम हंसते हो 24 घंटे दुख से घिरे हुए तुम्हारी हंसी दुख में एक टापू की तरह होती है दुख के सागर में एक टापू बुद्ध की हंसी एक महाद्वीप है वो 24 घंटे है साधना तो वही जो अखंड है जागो अखंडता से और एक दिन तुम अचानक पाओगे कि रात तुम तो सो गए हो और फिर भी जाग रहे हो अगर तुमने दिन के हर कृत्य में जागरण को साधा एक दिन तुम अचानक पाओगे कि शरीर तो सो गया है तुम जागे हो कृष्ण उसी को योगी कहते हैं गीता में जब सब सो जाएं जब सबकी रात हो तब भी जो जागा रहे वही योगी है निश्चित ही कृष्ण ने ठीक परिभाषा पकड़ी वही परिभाषा है योगी की निद्रा में भी जो जागा रहे तो जागे में तो जागा ही रहेगा निद्रा में भी जो जागा है अखंड है उसके जागने का स्वर मैं कहता तू जागत रहियो तू रहता है सोहिरे मैं कहता निर्मोही रहियो तू जाता है मोहिरे मोह निद्रा का अंग है वो एक तरह की नींद है निर्मोह जागृति की छाया है वो जागरण का अंग तुम अगर निर्मोही बनने की कोशिश करो बिना जागने की कोशिश के तो तुम्हारे निर्मोह में बड़ा कठोरता और पाषाणवत्त हो जाएगा अगर तुम निर्मोही बनने की कोशिश करो बिना जागे हुए तो तुम्हारा निर्मोह होना एक तरह की हिंसा होगी जबरदस्ती होगी निर्मोहिता तो कम होगी कठोरता ज्यादा होगी तुम अपनी पत्नी को छोड़ सकते हो कह सकते हो कि मैं निर्मोही हो गया लेकिन उस निर्मोह में प्रेम हो ना होगा घृणा होगी अगर तुम जागते हो तो भी तुम निर्मोही हो जाओगे एक दिन लेकिन उस निर्मोह में परम करुणा होगी प्रेम होगा तुम चीजों को तोड़ के नहीं हट जाओगे तुम हटोगे भी तो भी चीजों को जोड़े रखोगे और अगर तुम्हारे जागरण से तुम्हारा निर्मोह आए, तुम्हारी पत्नी भी समझेगी तुम्हारे बच्चे भी समझेंगे कि इस निर्मोह में कठोरता नहीं है निर्मोह तो बड़ा मृदुल है। बड़ा प्रीतिपूर्ण है इसलिए कबीर या मैं तुम्हें निर्मोही बनने को नहीं कह रहे हैं इसलिए कबीर ने पहले तो जागने की बात कही कि मैं कहता तू जागत रही फिर कहा कि मैं कहता तू निर्मोही रहियो, तू जाता है मोहिरे, जुगन जुगन समझावत हारा कहा न मानत कोई रे और कबीर कहते हैं कितने योगों से समझा रहा हूं बुद्ध पुरुष युगों से समझा रहे हैं हर युग में समझाते रहे ये कबीर कोई अपने ही बाबत नहीं कह रहे कबीर जैसे व्यक्ति जब बोलते हैं तो अपने बाबत नहीं बोलते हैं। वो तो सारे बुद्ध पुरुषों के बाबत बोल रहे हैं, जुगन जुगन समझाव हारा कहा न मानत कोई रे तू तो रंडी फिरे बिहंडी सबधन डार्या खोई रे मन वैश्या की तरह है किसी का नहीं है मन आज यहां कल वहां आज इसका कल उसका मन की कोई मालकियत नहीं और मन की कोई ईमानदारी नहीं है मन बहुत बेईमान है वो वैश्या की तरह वो किसी एक का हो के नहीं रह सकता और जब तक तुम एक के ना हो सको तब तक तुम एक को कैसे खोज पाओगे न तो प्रेम में मन एक का हो सकता है न श्रद्धा में मन एक का हो सकता और एक के हुए बिना तुम एक को ना पा सकोगे तो कहीं तो प्रशिक्षण लेना पड़ेगा एक का होने का इसी कारण पूरब के मुल्कों ने एक पत्नी व्रत को या एक पति व्रत को बड़ा बहुमूल्य स्थान दिया उसका कारण उसका कारण सांसारिक व्यवस्था नहीं उसका कारण एक गहन समझ वो समझ यह है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही स्त्री को प्रेम करे और एक ही स्त्री का हो जाए तो शिक्षण हो रहा है एक के होने का एक स्त्री अगर एक ही पुरुष को प्रेम करे और समग्र भाव से उसकी हो रहे कि दूसरे का विचार भी ना उठे तो प्रशिक्षण हो रहा है तो घर मंदिर के लिए शिक्षा दे रहा है तो गृहस्थी में संन्यास की दीक्षा चल रही है अगर कोई व्यक्ति एक स्त्री का ना हो सके एक पुरुष का ना हो सके तो फिर एक गुरु का भी ना हो सकेगा क्योंकि उसका कोई प्रशिक्षण ना हुआ जो व्यक्ति एक का होने की कला सीख गया है संसार में वो गुरु के साथ भी एक का हो सकेगा और एक गुरु के साथ तुम न जुड़ पाओ तो तुम जुड़ ही ना पाओगे वैश्या किसी से भी तो नहीं जुड़ पाती और बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि वैश्या इतने पुरुषों को प्रेम करती फिर भी प्रेम को कभी नहीं जान पाती अभी एक युवती ने संन्यास लिया वो ऑस्ट्रेलिया में वैश्या का काम करती रही उसने कभी प्रेम नहीं जाना यहां आके वो एक युवक के प्रेम में पड़ गई और पहली दफा उसने प्रेम जाना और उसने मुझे आके कहा कि इस एक प्रेम ने ही मुझे तृप्त कर दिया अब मुझे किसी की भी कोई जरूरत नहीं और उसने कहा आश्चर्यों का आश्चर्य आश्चर तो यह है कि मैं तो बहुत पुरुषों के संबंध में रही लेकिन मुझे प्रेम का कभी अनुभव ही नहीं हुआ प्रेम का अनुभव हो ही नहीं सकता बहुतों के साथ बहुतों के साथ तो केवल ज़्यादा से ज़्यादा शरीर का भोग उसका अनुभव हो सकता है एक के साथ आत्मा का अनुभव होना शुरू होता है क्योंकि एक में उस परम एक की झलक है छोटी झलक है बहुत छोटी है लेकिन झलक उसी की है आकाश में चाँद निकलता है सागर में भी प्रतिबिंब बनता है छोटी छोटी तलइयों में भी प्रतिबिंब बनता है चांद तो वही है तलैया छोटी सही प्रतिबिंब तो वही है कोई फर्क तो नहीं है तलैया के प्रतिबिंब और सागर के प्रतिबिंब में इसलिए पूर्व के मुल्कों ने विशेषकर भारत ने इस पर बड़ा आग्रह किया कि एक स्त्री एक ही पुरुष में लीन हो जाए एक पुरुष एक ही स्त्री में लीन हो जाए इससे एक का प्रशिक्षण होगा प्रेम पहला कदम है एक की शिक्षा का फिर श्रद्धा दूसरा कदम है कि एक गुरु में लीन हो जाए फिर प्रार्थना अंतिम कदम है कि एक परमात्मा में लीन हो जाए प्रेम श्रद्धा प्रार्थना ऐसी सीढ़ियां है तू तो रंडी फिरे बिहंडी कबीर कहते हैं कि तू तो वैश्य की भांति है शिष्य को कह रहे हैं और इस तरह अपना ही नाश कर रहा है सब धन डारिया खोई रहे और अपना ही धन खो रहा है आत्म धन खो रहा है अपने अस्तित्व को खो रहा है अपने को गमा रहा है सतगुरु धारा निर्मल बाहे बामे काया धोई रहे और सतुगुरु की निर्मल धारा बह रही है उसमें तो काया धोने के लिए तैयार नहीं और गंदे डबरों में वासना के न मालूम कहाँ कहाँ भटक रहा है तू तो रंडी फिरे बिहंडी सब धन धार्या खोई रहे सतगुरु धारा निर्मल बाहे बाया धोई रे कहत कबीर सुनो भाई साधु तभी वैसा होई रे और अगर तू सतगुरु की निर्मल धारा में नहा ले तो तू सतगुरु जैसा ही हो जाएगा और जब शिष्य गुरु जैसा होता है उसी क्षण एक और द्वार खुलता है जो आखिरी द्वार है। जब शिष्य गुरु जैसा होता है तभी परमात्मा का द्वार खुल जाता है गुरु बड़ा पड़ाव है वो कोई आखिरी मंजिल नहीं वहां रुक नहीं जाना है मगर वहां से गुजरे बिना कोई आगे नहीं जाता वो बड़ा पड़ाव है और जितने जल्दी उसमें डूब जाओ उतने जल्दी उसके पार हो जाते गुरु के बाद परमात्मा ही बचता है और कुछ नहीं बचता है और गुरु के पहले केवल संसार है परमात्मा नहीं गुरु मध्य में खड़ा है इस पार संसार है उस पार परमात्मा है जो गुरु में लीन हो जाता है वो तत्क्षण परमात्मा की तरफ गतिमान हो जाता है सतुगुरु धारा निर्मल बाहे बाम काया धोई रहे कहत कबीर सुनो भई साधु तभी वैसा हो रहे और कोई अड़चन नहीं है वैसा हो जाने में क्योंकि वस्तुता गहन स्वभाव में तुम अभी भी वैसे ही हो तभी तो वैसे हो सकते हो जो तुम हो वही तो तुम हो सकते हो जो तुम नहीं हो वो तुम कभी भी ना हो सकोगे तुम गुरु के साथ एक हो सकते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर सदगुरु छिपा है तुम परमात्मा के साथ एक हो सकते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर परमात्मा का आवाज है कस्तूरी कुंडल बसे आज इतना